जान रहे हमारी अवस्था वैसी ही है जैसे गुरुकुल में ग्यारह वर्ष में छात्र जब गुरुकुल में प्रवेश पाते थे ग्यारह वर्ष की आयु में उसी प्रकार उस अवस्था में वेद को जिस भांति पढ़ाया जाता था और जिस प्रकार लीलाओं के साथ पढ़ाया जाता था हम उसी धारा में इस सत्संग गंगा को लेकर चल रहे हैं। आप सोचिए ग्यारह वर्ष के बच्चे इस अमृत ज्ञान को आत्मसात करते थे और फिर उनके जीवन की राह बन जाता था उनका व्यक्तित्व तो उनका स्वरूप बन जाता था हम उसी को दोबारा यहां प्रदर्शित कर रहे हैं कि क्योंकि मन तो सदा बालक रहता है शायद हमें भी कोई सुधरना चाहे और दिखावा भक्ति से स्वांग भक्ति से सत्यनिष्ठ भक्ति में आ सके और अपने जीवन को अमृत में बना सके हमारे वेद के ऋषि आजीर गति सुना शेप है जिनकी अंतिम समापन सूत्र में हम हैं इससे पूर्व मधुचंदा तथा मेधातिथि कर्णवऋषि के जो वेद हैं उन्हें हम अच्छी प्रकार से सुन समझ और आप आत्मसात करके आए हैं जैसा कि पहले भी कहा कि ये विशुद्ध अध्यात्म के ग्रंथ हैं इनकी फिलॉसफी करने से ही सारे भ्रम उत्पन्न हुए हैं फिलोसफी ईश्वर को अपने से बाहर लोकों और आसमानों में ढूंढने की बात है अध्यात्म अध्य चहु और आत्मात्मा की ही जड़ों के चहुओ अपनी ही जड़ों को खोजने की अपने भीतर जाने की बात है इसी को ब्रह्मसूत्र भी क्योंकि सनातन धर्म संपूर्ण रूप से अध्यात्म परक धर्म है यह फिलॉसफी नहीं है यहां अध्यात्म दर्शन है अर्थात आत्मा का दर्शन है वो चाहे मूर्ति में है अथवा यज्ञ में है अक्सर यहां तक कि महात्मा गांधी ने भी एक जगह लिखा है कि श्रीमद् भगवद गीता को का जब मैं पाठ करता हूं तो मुझे अद्भुत मन की शांति मिलती है लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं जिन्हें मैं नहीं समझ पाता जैसे गीता में बारम बार श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यज्ञ के द्वारा उत्पत्ति होती है तो ये जो हवन यज्ञ मेरे चारों तरफ हो रहे हैं क्या ऐसी सचराचर की उत्पत्ति होती है क्यों होती है कैसे होती है मैं समझ नहीं पा रहा अथवा यज्ञ का अर्थ कुछ और तो नहीं है जो कालांतर में हम सब भूल गए हैं और उसे स्पष्ट नहीं कर पा रहे बात महात्मा गांधी ने भी अपनी आत्मकथा में लिखी है और ये बात सभी जगह नहीं है कि यज्ञ से जल की उत्पत्ति होती है जल से होता है और जल की उत्पत्ति यज्ञ के द्वारा होती है तो कहने लगे जब हम हवन करते हैं तो जो ऊपर बादल जाते हैं वो बरसते हैं ऐसी भोली बातें लेकिन वेद ने यज्ञ को हमारे सामने खोल के रख दिया है कि वाह यज्ञ जो है ये नैमितिक है पढ़ाने के लिए मूल यज्ञ वो है कि जहां आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है हम सब के शरीरों में पेड़ों में संपूर्ण सचराचर में प्राण वायु यज्ञ का उपाचार्य है ये पहले ऋषि ने बताया ब्रह्म ज्वालाएं जो भस्मिक वान वान को शिशु के रूप में बदलती हैं वे ब्रह्म अग्निया जो नित्य प्रति यज्ञ करती मुझे सांस धड़कन ऊर्जा शक्ति रक्त और जीवन का अगला क्षण देती है बात इस यज्ञ की हो रही थी और आप वहीं तक बैठ गए थे ये जब हम वेद में आए हैं तब यह रहस्य खुला है संप्रदायों ने फिलॉसफीकरण करके हमारे तीर्थ स्थानों ने भी इस यज्ञ का लूप कर दिया इस विज्ञान को ही खो दिया यहां आत्मा यज्ञ का अधिष्ठित देव है प्राण वायु उपाचार्य है उपृत्व है ब्रह्मज्वाला यज्ञ की अग्नि है सचराचर सामिग्री है और ब्रह्म ज्वाला आत्मग्निया है और जीव रूप सब सारे जीवधारी इसमें यजमान है यही यज्ञ है इसी यज्ञ के द्वारा आज भी आपके घर में आपके बगीचे में आपके चहू और आज भी इस यज्ञ से ही सृष्टि होती है न माँ को अंगूठा बनाना आता न बाप उंगली जानता है ये कब सृष्टि कर पाए उत्पन्न तो यज्ञ ही करता है ये रहस्य वेद के इन पाठों में आकर के उसी गुरुकुल की धारा में आके हमने जाने हैं वरना अभी तक तो बाहर ही स्वाहा आहा और जाने किस काल्पनिक पुण्य की कल्पना हम करके रह गए जबकि मूल यहां था इसके साथ यहां आना था वो हमें याद नहीं केवल औपचारिकताओं का निर्वाह कर रहे हैं व्रत कराए हैं तीर्थ कराए हैं पूजा कर ली है नहीं फिलॉसफी वाली बातें हो सकती हैं, अध्यात्म की बात इसमें कुछ भी नहीं है है ना? और वही आज के ब्रह्म सूत्र में भी हम कह रहे हैं बोलने आज का जो ब्रह्म सूत्र है आपने पीछे लिया है अर्थ सहित कहा ना वक्तुर आत्मोपदेशादिति चेद अध्यात्म संबंध भूमा भूमि ये आज का ब्रह्म सूत्र है कि न वक्तु ऐसा वक्ता वे ऐसा उपदेश ऐसी बात कहीं नहीं की लिए है वक्तु शब्द से वक्ता बना है ना वक्ता वकील साहब हो गए ना प्रवक्ता हा तो ये नक्तूस वक्तव्य ऐसा बात कभी नहीं कही गई है आत्मो उपदेश आत्मा के उपदेश में इस बात ही चेत अध्यात्म संबंध की जो चैतन्य अध्यात्म का संबंध है भूमा माने हूं ना मा माने सर्वत्र भी या नहीं भी है हर और इस क्षण भंग जगत में हयाशन उसको भी हम सबको हृदय करना चाहिए समझना चाहिए और ये बड़ी अच्छी बात है इस ये पहले सूत्र के साथ जुड़ा हुआ सूत्र है ये क्या कह रहे हैं तो आप में से बहुत से कहते हैं स्वामी जी पूजा अलग है गृहस्थ अलग है कहा नहीं ये सच नहीं है दुविधा में दू गए माया मिली न राम ये गलत है जो अध्यात्म जगत है वही निमित्त व्यवहार जगत है जीवन का जो भी बाहर व्यवहार है संबंध है वो सारे के सारे संबंध आध्यात्मिक हैं। यदि शरीर से भी संबंध है तो आध्यात्मिक है इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए इस वक्तव्य क्योंकि शरीर से भी जीव का संबंध अध्यात्म है आत्मा हटा तो नाम भी चला गया फलाने की मट्टी जा रही है और उसी के साथ सारे नाते संबंध है मरा तो अजनबी है न बाप न पिता न भाई ना बाबा कुछ भी तो नहीं है तो कहा ना बगतू आत्मो उद्द, आत्मोपदेश वक्त तब आत्मा के हित में उपदेशित नहीं हुआ है कि शरीर का धर्म वाह्य धर्म अलग है और आत्म धर्म अलग है जो ऐसे सोचते हैं वो जीवन में कुछ नहीं पाते हैं आज आप कहते हो स्वामी जी छाल कपट छदम तो घर गर गृहस्थी में करना पड़ता है ब्रह्मसूत्र कह रहा है ये झूठ बोल रहा है जो वाह्य जगत में झूठ बोल रहा है वो आत्म जगत में भी महा झूठा है उसकी पूजा भी झूठी है और सब कुछ ईश्वर के साथ धोखाधड़ी है कोई साधना नहीं है और इसे हम पहले भी पिछले रविवार को भी स्पष्ट कर चुके हैं कि कर्तव्य में कृतत्व में दृष्टि में में ब्रह्म का ही वास हो तो पूजा पूजा कितनी इसको समझना चाहिए कि जीवन जब एक यात्रा है तो मात्र पड़ाव है आज से पहले भी मैं था तुम सब थे हमारी जन्म थे आगे भी मरने के बाद भी जन्म होंगे क्योंकि जीवन तो यात्रा है ये चलती रहेगी तो क्या क्षणिक पड़ाव और उस पड़ाव के नाते रिश्ते संबंध अलग हो सकते हैं जिसने यात्रा को अर्थात अध्यात्म जगत को और व्यवहार जगत को अलग कर दिया वो कहीं का नहीं रहा हमने पहले भी आपको एक उदाहरण दिया था इसमें कि बहुत बड़ा कारवां आया एक पड़ाव पर आकर रुका खोचे वालों के भी चमचे बजने लगे खेल तमाशे वाले भी अंगड़ाइयां लेके तैयार हो गए दुकानें भी सजने लगी बहुत लोगों का काफिला आया है खूब माल बिकेगा हर कोई अपने अपने काम से लग गया कोई उनका मनोरंजन करने लगा काफिला पड़ाव पर आया है हा मेला ठेला शुरू हो गया अब इसमें दो प्रकार के प्राणी अनेत्रवी कहा द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया दोनों समान जैसे दिखते हैं बड़े मित्र भाव में सब बैठे हैं वो वो खरीद रहा है वो बेच रहा है वो खा पी रहे हैं अगली भोर हुई और ब्रह्मूर्त से पहले काफिला आदमी राह को हो गया वो तो मुसाफिर थे बट वही थे चलती लेकिन वो सराय वाला जाएगा क्या क्या वो दुकानदार भी चले गए वो नाचने तमाशे वाले भी कारवाओं के साथ गए नहीं वो तो वहीं बैठे वो आगे जा नहीं सकते उनका दुकान जो वहां है उसका घर जो वहां है उसका नाच घर जो वहां है वो जाएंगे कैसे वो पूजा भी करते हैं पाठ भी करते हैं कथा प्रवचन भी सुनते सुनाते हैं लेकिन रहते तो उसी सराय में है उसी गांव में है उसी पड़ाव पर में वो कहां जाएंगे अगर मौत भी उन्हें याद दिलाएगी कि तुम भी तो मुसाफिर थे जाना है तो कहेंगे ठीक है हमारी यात्रा फिर यहीं घुमा दो हमें छिपली बना दो कुत्ता बिल्ली बना दो पड़ाव कैसे छोड़ सकते हैं हम क्योंकि हम तो यहीं जिए मरे तो वो क्या आत्मा की राह जा सकते सब कोई पूछो अपने अपने से कि यदि ईश्वर जगत और संसार अलग हो गए तो हम तो धोबी के कुत्ते हो गए न घर के न घाट के और हम इस वस्तु स्थिति को तोड़ना नहीं चाहते हैं। तो फिर हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे कली एक भक्तराज पदा नहीं थे कहने लगे स्वामी जी मैं साधना में यहां तक तो पहुंचा हूं आगे कुछ हो नहीं रहा है बड़ी मुश्किल है मैं इस खोचे वाले को क्या बताऊं कि साधना जीव और आत्मा के मध्य की बात है तू तो इंद्रियों के स... और वाह जगत से जुड़ा बैठा है तो तेरी साधना जाएगी कहां कोई शस्त्रार्थ में घुसा बैठा कोई आज्ञा चक्र की बात कर रहा है कोई कुंडलनी जगा रहा इंद्रियों के द्वारा साधना नहीं होती है शरीर से विरत हुए बिना साधक नहीं बन सकते और हम तो अभी घर द्वार फैलाने ढिकाने से ही विरक्त नहीं है हम साधक कैसे हो सकते हैं इन्हीं इन्हीं मंत्रों को इन्हीं मंत्रों को गांव में गली गली में वो गाते फिरते हैं जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है मैं नाही और प्रेम गली अति अतिशांकी जाने, दो न समाई बात तो वही कह रहा है ये मंत्र भी फिर हमारे पल्ले क्यों नहीं पड़ रहा क्योंकि हम ऐसे अपने पल्ले बांधना जो नहीं चाहते हैं तो पल्ले पड़ेगा कैसे लेकिन कह रहा है कि तुम कहोड़ो कि तुम दोनों तरफ घोड़े दौड़ा लोगे अरे तो ना तुम उधर के रहोगे ना इधर के रहोगे इन्हीं भूणों से बीच मैदान में कुछ ले जाओगे फिर पीठ पे भी नहीं दिखोगे तुद वक्तु आत्म उपदेशो इति चेत अध्यात्म संबंध भूमा हयस में इसे बहुत अच्छे से समझ लो मैं ये नहीं कहता कि एक दिन में अंतर्मुखी हो जाओ मैं कहता हूं विरक्त हो जाओ तुम्हें एक कथा सुनाते हैं, कि एक ऋषि वैसे तो तुलसीदास पर भी ये कथा बनाए मतलब एक लघु कथा बनाईगी लेकिन मूलतः ये कथा वेद की है वेद मतलब वेद वैदिक काल की है वेदों में तो नहीं है ये लेकिन पुराने ग्रंथों में आई है लगभग लग पुरानी कथा है समझाने के लिए जो होते हैं क्षेपक से कहते हैं कि एक ऋषि अपने शिष्यों के साथ एक तीर्थ स्थान पर नदी के तट पर रहते थे सभी तप करते थे एक छोटी सी फूस की टूटी फूटी झोपड़ी बिना दरवाजे की थी उनके ज्यादा उन्हें जरूरत नहीं थी और जो भक्त लोग आते थे उन्होंने कुछ बर्तन दे दिए थे तो अपने उसी में खा पका लिया करते थे और बड़े विरक्त भाव से गुरु और शिष्य तप किया करते थे तो तीर्थ पर चोर भी होते हैं क्योंकि तीर्थ स्थानों पर चोर भी होते हैं नहीं चोर बहुत होते हैं हा भगवान राम जी जब चित्रकूट में गए तो सब लोग भील वगैरह सब बेराधी सब फल लेकर के उनके स्वागत के लिए आए तो ग्रामवासी भी आए उन्होंने हाथ जोड़ के कहा क्या कहा नाथ मोर यही यही सेवकाई नाथ मोर यही सेवकाई बासन बसन न लेहू चुराई बर्तन कपड़े आपके ना तो ये हमारी सबसे बड़ी से ना ये हंसी की बात है लेकिन ये सच है कि सबसे बड़े लुटेरे तुम्हें तीर्थ स्थान पर मिलेंगे क्यों क्योंकि वहां अनन्य भक्त जो आते हैं एक बड़ी गहरी बात बता रहा हूं आपसे तीर्थ स्थान पर जाने वाला व्यक्ति यदि वहां बैठकर ईर्षा करता है छल करता है झूठ बोलता है द्वेश करता है या मन में कड़वे भाव लाता है तो वो स्थान में लुट जाता है अपना मुकद्दर अपनी उम्र और सौभाग्य उन्हीं अंशों में वहां छोड़ आता है और जो अन्य भक्त विनम्र भाव से नौछावर भाव से आते हैं वो उन्हें लूट ले जाते हैं इसलिए कहते हैं कि कहीं पर भी मन को भटकने देना देव स्थान पर उस स्थान पर जागृत स्थान पर मन में जरा सा भी दूषण और दूसमत लाना सब कुछ लूट जाएगा आखिर आप मंदिरों में तीर्थ स्थानों में जाते हो तो आपकी मनोकामनाएं कैसे पूर्ण होती हैं? क्योंकि आपसे पहले कलुष वाले जो जिसने जूती चुराई उसने उम्र वहीं तो इसलिए ये, ये एक ना दिखता हुआ व्यापार तीर्थ स्थान पर देव स्थान क्योंकि जागृत है वहां तत्ण अपराध का फल हो जाता है घर में जो करते हो वो मंदिरों में कभी मत करना जितनी देर तीर्थ स्थान में रहो अपने भाव अतिशय निर्मल करो क्योंकि यहां तो तुरंत फल मिल जाएगा मन में जरा सा खोट आया जरा सी बुराई आई और वहीं तुमने अपनी उम्र खोई तुमने मुकद्दर खोया सौभाग्य खोया और स्वास्थ्य भी खोया है। और ये उसको मिलेगा जो अतिशय निर्मल भाव से आएगा ये वो ले जाएगा इसलिए कहते हैं कि तीर्थ स्थानों पर एक स्थान ऐसा रखो कि जहां कभी कोई गलत सोच भी विचार भी मन में ना आए आचरण का तो बहुत भारी अपराध हो जाएगा अगर गलती हो गई तो ये बड़े सावधान स्थान होते हैं क्या हम कथा में ऋषि कुटिया छोड़ के चले जाते थे अपना बन में जाके तप करते थे नदी के किनारे जंगल भी बड़े सुंदर थे तो चोर जब भी बर्तन चुराने जाएं उन्हें वहां कोई पहरेदार दिखाई पड़े भागे आए तो उन्होंने ऋषि से कहा कि महाराज वो एक जटा धारी नाग पहने रहता है गले में और वो यहां पहरा देता है कौन है वो तुल ने कहा कि तुम कौन हो पहले ये बताओ हो तो महाराज हम चोर हैं वैसे तो आपके क्या है बर्तन लेकिन हमने सोचा चलो यही उठा लेते तो जब भी जाते हैं वो वहां बैठा दिखता है त्रिशूल त्रिशुल्युल ने कहा कि बड़े भाग्यवान हो तुम कि पाप के लिए भी गए और तुम्हें भोलेनाथ के दर्शन हो गए सुधर जाओ नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारा और शिष्यों ने और बर्तन उठाकर उन्होंने बाहर फेंक दिए तो शिष्यों ने कहा महाराज हम सब तो विरक्त हैं बोले विरक्त तो हो लेकिन चलते वक्त तुम दोनों के मन में बार बार यही तो आता ना जा रहे हैं पीछे से कोई उठाना ले तो तीर्थ स्थान पर तो इतना भाव भी बुरा होता है इसीलिए भोलेनाथ बताने आए हैं आराध्य हमारे कि साधना में विरक्ति की वो पूर्ण अवस्था में होना चाहिए तो साधना है नहीं तो नाटक है तो साधना है तुम कह लेकिन जो भी भक्त आते हैं आप उनसे कहते हो धन धान्य से परिपूर्ण रहो कहा ये उनकी भावना है उनकी इच्छा है उनको यथा आशीर्वाद देते हैं तो बोले तो फिर वो तो कभी साधक नहीं हो सकते कहा वो भी साधक हो सकते हैं सब कुछ होते हुए यदि भाव विरक्त हो जाए होने ना होने का भाव समाप्त हो जाए तो वाये आडंबर किसी साधक की पहचान नहीं होता है जब सुखदेव जी को बहुत ज्ञान प्राप्त हो गया अवेद व्यास से कहने लगे कि मुझे और ज्ञान दीजिए तो भगवान व्यास ने समझा कि सुखदेव जी को थोड़ा दम्ब हो गया है तो कहा इससे आगे वाला ज्ञान तुझे राजा जनक देंगे शेपक कथाएं हैं ये वरना दोनों के कालों में बहुत अंतराल हो जाएगा हाँ वो टाइम मानना लगाइएगा कि किस पीरियड का है अक्सर आप लोग वही फिलासफी झाड़ने लगते हो हाँ मर्म को लेते हैं गए दे? तो देखा बड़ा वैभव है अतुलित सब कुछ है राजा के चारों तरफ हाँ सुगंधों की फुहार चल रही है नौकर चाकर सब दास दासिया पंखे चल रहे हैं और राजा की तो बड़ी सेवा हो रही है बोले अरे ये आशा मुझे क्या ज्ञान देगा पहले प्रसाद ग्रहण कर ले तो जब खाना खाने बैठे जैसे ही तो सुखदेव जी का ध्यान ऊपर को गया तो बिल्कुल पतले तागे से चमचमाती नंगी तलवार टंगी हुई थी शेपक है नाना प्रकार से कोई दूध का कटोरा उठा देता है कोई उन्होंने तो देखा तो बोले अरे कैसी गलत जगह बिठा दिया ये तलवार सीधी मेरे सर पे गिर सकती है और गहरा घाव कर सकती है तो तलवार ही देखते रहे जो हमें वो खाना खा लिया आए तो कहा महाराज प्रसाद ग्रहण हुआ बोले हुआ बोले तृत बोले हाँ भाई हो गए अरे बोले ये तो बताइए खाया क्या क्या था कहना राजन मुझसे तलवार पूछो उसकी धार पूछो उसकी चमक पूछो उसका लहराना पूछो तो सब बता दूंगा क्या खाया ये नहीं मालूम ध्यान तो, तो मुस्कुरा के कहा कि भगवान वेदव्यास ने आपको इसीलिए मेरे पास भेजा है कि वाह्य आडंबर से किसी साधक और साधना की पहचान नहीं होती वो अंधे होते हैं जो वाह्य आडंबर पर भ्रमित होते हैं और उनका हाल वैसा ही होता है कि लक्ष्मण रेखा पार कर गई जानकी जैसा हो जाता है जो केवल बाहर के आडंबर पर भटका करते हैं उन्हें रावण ही अक्सर उठा ले जाता है तो क्या मेरा सुखदेव भी उस नंगी तलवार को देख रहा है विरक्ति के लिए वाह आडंबर के होने अथवा ना होने का कोई प्रश्न नहीं है मेरा उसके प्रति आसक्त होना ये मूल बात है ये मूल बात है तो कहा कि तुम दोनों को भले वो उन बर्तनों का कोई मूल्य नहीं था लेकिन चलते वक्त यही होता था ना कि कुटिया तो खुली पड़ी है कोई पीछे से बर्तन ना उठा ले जाए ये भाव जो तुम्हारे मन में क्षणे का आते थे उसी के लिए भोलेनाथ तुम्हारी साधना में लेकर बर्तने का पैरा कर रहे थे तो तुम्हारी साधना कहां जा रही थी राधे वहां बैठे थे कि इनके कोई बर्थन न ले जाए तो तुम्हारे तब को ले ही कौन राधा तो कहा कि न भक्तू आत्मो उपदेशात इति चेत अध्यात्म संबंध भूमा हयस साधक वही साधक है जिसकी साधना निमित्त धर्म में और स्वधर्म में एक है क्योंकि नारायण ही तो आत्मा घटघटवासी आत्मा ब्रह्म ही तो हर भाव में प्रकट है वही पिता है वही पुत्र है वही पति है वही भाई है वही पड़ोसी है वही मित्र और शत्रु है और वही संपूर्ण जीवधारियों में बैठा है तो एक परमेश्वर ने अनंत रूप क्यों लिए हैं कि अनंत भाव में तू भी मेरे सदृश मेरा निमित्त बन इस हर भाव को सम्मानित कर पवित्र कर पवित्रता से धारण कर और फिर तब भीतर एकाग्र साधना में आत्मा के साथ जुड़ जा दोनों में कोई भेद नहीं है यहां तुझे रिहर्सल करनी है रिहर्सल पूरी होगी तभी मंचन के लिए भीतर आ पाएगा यदि आज भाई भाई के संबंध में मेल है तो तेरा सर्वनाश है यदि माता और पुत्र के संबंधों में भी कड़वाहट है तो तुमने रिहर्सल गलत कर दिया है तुम्हें सब में एक नारायण भाव रखना था आसक्त भाव ना होते तो ये छिया काटे मन के क्यों होते तुम क्यों एक दूसरे से तनाव और बैर भाव रखते क्यों क्योंकि तुम्हारे मन में ब्रह्म नहीं विषया सकती है इसे समझने की जरूरत है और ये सूत्र ऋषि ने कहा है और ऋचा भी लेवे ले साथी में फिर कथा में चलते क्या है जो हमारे हमें समझ में नहीं आता है घूम फिर यही आता है कि यह घर है प्रेम का खाला का घर नाही वहां सर काटे और भूई धरे पहले अपना मैं को हटा करके जमीन पर रखे तब आवे घर माही और प्रेम गली अतिशा करी में दो न समय कि संसार अलग अट जाए मैं अलग हट जाऊं साधना हो जाए अरे ड्रामा हो जाएगा साधना नहीं होती है किसी से भी घृणा मत करो अपने साधक भाव को और समर्पण को मजबूत करो तुम्हारा उद्धार घृणा में नहीं अपने भाव की मजबूती में है यह आज का ब्रह्म सूत्र है और कहा आगे ऋचा खोल जो आज की ऋचा है आ, कहा शतम वाय एदु निम्नम न रियते यह आज की ऋचा है हमारे ऋषि के समापन सूत्र की शतम वाय श माने सहस्त्र सोवार यह असंख्य है व बाढ़ यह जो सूची नाम मुझे पवित्र करता है हमें पवित्र करता है हमें दुर्गंध से सराब पवित्र क्षण देता है बुद्धि में विवेक में पारदर्शिता लाता है दो निम्नम न के जो हमें जब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं निम्न अधोगतियों को चले जाते हैं तो ना उन सबको नकार कर रिय जो फिर फिर उत्पन्न करता है चलो ना आज उस आत्मा ब्रह्म में समाधि हो जाए इतना करीब है वो मेरे भीतर है सब में व्याप्त है वो हर ओर वही दृश्य है और फिर भी मेरा भाव अभी तक उससे जुड़ा गया ये कह रहे हैं हमारी ऋषि सुनह बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि जो जो दिख रहा है वो तो बदलता रहेगा उसमें एक ब्रह्म ही तो है जो कभी नहीं बदलेगा जब जब खो जाएंगे शरीर हमारे सौ सौ बारह संख्य बार भस्मियों में लौट जाएंगे हम जैसे जो उन्हीं को फिर वो पवित्र करके हजार हजार रूपों में चारों ओर सचराचर में पुनः पुनः प्रकट करेगा हाँ और इस प्रकार अभो जातियों से निम्न अवस्था से जड़ता से दुर्गंध से सुगंध में पतन से पावन में और कुरूपता से सौंदर्य मिलाएगा वो फिर फिर हमें उबारेगा चलो आज ऐसे ब्रह्म से जुड़ जाएं आओ अपनी आत्मा की राह लें आओ अपने घटघटवासी उस आत्मा श्री राम को जाने जो आज भी बन के शबरी का राम हम सबके जूठन को शबरी का प्यार देता हमारे जूठे भोजन को यज्ञों के द्वारा रक्त में ज्योति में सांसों और क्षणों में लौटा रहा है और राम की कथा तो हम सबकी कहानी है और हम कथा में आए भगवान तो राम की कथा में चलते हैं नारायण की कथा में हमें पात्रों से हमारा संपूर्ण परिचय हो चुका है बार बार दोहराने की अब आवश्यकता भी नहीं है ये मेरा शरीर अवध है आत्मा श्री राम है मन दशरथ है और मन दशानन है जब मन दशरथ है तो उस भाव साधना का है भाव आत्मा का है ईश्वर को पाने का है भक्ति में रथ भरत भाव है और जब मन दशानन है तो भाव मेघनाद है बस गरजते बादलों सा सारी दुनिया में कारता फिरता हूं दम्भ जीता फिरता हूं अपनी चौधराहट गाता फिरता हूं सुना है आपने कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं तो यहां मेघ नाद है बादलों की आवाज है गड़गड़ाहट गल तो थी जिंदगी भटकते क्षण पीड़ाएं ही पीड़ाएं भीतर बाहर मैं मुझको और सबको दे रहा हूं सब अपने को मुझे दे रहे हैं और अंत महाविनाश है यदि मन दशाना है तो।, तो उदरस्त करने की मेरी मनोवृत्ति है मंदोदरी मन है जो भी आए उधर समाए मेरा हो जाए मैं कब्जा जमा लू उसमें ये एक सड़ी हुई मनोवृत्ति है जब मन दशान है और जब मन दशरथ है तो सबकी पीड़ाओं को भी लेकर सबके सुख देने की मनोवृत्ति कौशल्या है सबके साथ एक राम भाव से जीने की मनोवृत्ति सुमित्रा है और भक्ति में रथ अवध में ठहर गई जिज्ञासा की कही है बस कोई मंथरा ना आए कि अवध का विनाश ना हो जाए और हमारी कथा आज वही है कि निषाद उन्होंने भगवान राम का सब का आतिथ्य किया और उसके बाद वे चित्रकूट में जाकर बस गए राम की विराह में दशरथ तड़प रहे हैं हाँ। देखो खाली दशरथ से भी काम नहीं बनेगा दस इंद्रियों को रथ करके निग्रह करके ही साधना पूर्णता पा जाएगी नहीं ये बड़ी सगरी गली है और बड़े पहने मोड़ है दशरथ ने राम तो पाए राम वनवासी हो गए क्यों क्योंकि जिज्ञासा वृत्ति जो ठीक है उसने मंथरा का संग किया है राम को भी वनवास दिया है और दशरथ फिर तड़प गए और उन्हें याद आ रही है अपनी युवावस्था की कथा श्रवण कुमार को मारा गया शब्द भी दी बाण यहां क्या कहना चाहते हैं लीला ने भगवान क्या दिखा रहे हैं आपको कि श्रवण का उद्गम श्रवण का उद्गम अंधा है श्रवण को भी कहते हैं ना श्रवण इंद्रिय श्रवण का उद्गम अंधा है श्रवण कुमार के माता पिता दोनों क्या है अंधे है ध्यान से सुनो मेरी बात और कान को आंख नहीं होती और हम सदा कान से चलते हैं हर कोई हर घटना को अपने मतलब में उल्टा सीधा डाल देता है और जब हमारे कान में डाल देता है तो हमारा बरसों का व्यवहार मट्टी हो जाता है कान ही सेना बन जाता है बुद्धि भी घास चरने चली जाती है अंधे की रात अंधा कान है वही राजा बन जाता है और हम सब भटक जाते हैं बहुत गहरी बात है व्यवहारिक बात है आध्यात्मिक बात है हर क्षण की बात है कहा श्रवण का उद्गम अंधा है और इस श्रवण के उद्गम के कारण ही तो कैकई ने अवध उजाड़ा था मंथा ने कुछ दिखाया नहीं था कान में डाला था ये तुम सबकी पीड़ा है आंखों के होते जो कान को ही सच मानते हैं वो बुढ़ापा बाद में आता है अंधे पहले हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों का नेत्रों का अपमान जो किया है मत करना अपमान कभी ऐसा करने वाले अधो अधापापी अधा होते हैं सुनने और सुनाने वाले दोनों को सारे तप खोने पड़ते हैं यदि केकई कई आंखों का सहारा लेती अपनी बुद्धि विवेक का सहारा लेती तो क्या मंथरा उसके कान में जो फूक रही थी वो भटक सकती थी बोलो और ऐसे ही तो भटकते गए तुम और बर्बाद होते रहे जीवन के सारे पुण्य तुम्हारे ये कथा है घटघटवासी श्री राम की है हर घट की कहानी है हम सबकी कहानी है। समाज का उद्गम अंधा है और हमने इस अंधता को ही सब कुछ माना है और क्योंकि अंधा है समाज वो उसे छूटना भी तो नहीं चाहता एक युग था जब आप छूटते थे इस अंधता से कि गुरुकुल गुरुकुल से आए ग्रास। फिर जब वाना हुआ उसके बाद जब सन्यास हुआ तो सारे अतीत की चिता आपने जला दी कि अतीत का वो व्यक्ति उसका सब कुछ आज भस्म हो रहा है क्यों क्योंकि श्रवण का उद्गम मंदा है ई साधना खा जाएगा अरे योगी सारे अतीत को भस्म कर दे इन ज्वालाओं से नया चल धारण कर और समाज भी जानते थे योगी का अतीत नहीं होता है तो वह पूछने का अपराध भी नहीं करते थे तो वो मर्यादाएं भी खत्म है तो कहे श्रवण का उद्गम अंधा है ये सच है कि वो अंधता को बड़ी श्रद्धा आस्था से लादे घूमता है माता पिता को उठा के चलता है ना वो ये सत्य है कि वह इस अंधता को बड़ी श्रद्धा और आस्था से भक्ति पूर्वक लादे घूमता है और हम सब भी तो सुनी सुनाई बातों में ही साधना और सिद्धियां पाना चाहते हैं उस श्रवण कुमार की तरह हम भी तो अंधता को लादे घूमते हैं फलाने ने कहा है फलानी जगह लिखा है श्रवण अंधता नहीं है तो फिर क्या है बोलो बड़े विद्वान इतने पोते पड़ डाले और रहे श्रवण अंधता के रोगी यह सत्य है कि वो अंधता को श्रद्धा आस्थापूर्वक पूर्वक कन्दों पर लादे घूमता है लेकिन उसकी परिणति अकाल मृत्यु ही तो है तीनों अकाल मृत्यु को जाते हैं श्रवण कुमार भी और उसके माता पिता भी और तेरी साधना तेरे तथा कथित पूजा पाठ श्रवण अंधता ही तो है जिन्हें वेद भी खोलना चाहे तो तू राजी नहीं है अवेद क्या है तुमको तुम्हारी कहानी सुना रहा हूं स्वामी जी समझ में नहीं आते तेरे और क्या समझ में आता है? ग्रंथों में लिखी हर बात सच हो सकती है कब कि जब तू उसको अंधता से सनेत्र बना सिर्फ पी जा मथ डाल अपने अंतर में और व्यवहार में स्वभाव में उतार ले अगर तब तुझे लगे कि सही है तो तेरे लिए सही है और खबरदार दूसरे पर लादना मत क्योंकि उसको भी ऐसे ही अपना सच ढूंढना होगा अंधता से बाहर आना होगा कि फलाने में लिखा है, इसलिए हम मानते हैं ये अंधों की बातें हैं लिखा है पढ़ो उस ग्रंथ को आत्मसात करो उसको पी डालो उसे मत लो उसे जीवन में उतारो प्रैक्टिकल व्यवहार जगत में सब जगह लाओ और जब तुम्हें लगे कि यह अमृत है तो यह अमृत है अब यह श्रमांधता नहीं है ये सनेत्र धारण किया है तुमने और ये अमृत है सिर्फ तुम्हारे लिए दूसरे को भी इसी प्रोसेस में फिर से जाना होगा ये किसी को गिफ्ट नहीं दिया जा सकता ये किसी पे थोपा नहीं जा सकता यह किसी को बेचा नहीं जा सकता याद रखो हर व्यक्ति को अपना सत्य स्वयं खोजना होता है जो ऐसा नहीं करते हैं वो श्रवण अंधता के रोगी होते हैं और आगे फिर कि श्रवण अंधता के सहारे चलाया गया शब्द वेदी वाण दशरथ का कान के सहारे बाण मारा था ना आंख के सहारे नहीं श्रवण अंधता के सहारे चलाया गया बां दशरथ का दशरथ को भी अभिषत करता है और श्रवण अंधता के कारण श्री राम की विराह वो भी तड़प तड़प कर देह त्याग करता है तो अपनी श्रवण अंधता को सत नेत्र दो कान के सहारे नहीं आंख के सहारे जीने की कला सीखो बुद्धि और विवेक के साथ जियो यह नहीं कि किसी ने कान में फूक मार दिया और तुम्हारा भाव बदलते चले गए आंखों से देखो बुद्धि से सोचो विवेक से सोचो और धारण करो यदि सदग्रंथ में भी लिखा है तो जब तक ग्रंथ में लिखा है उस तुम्हारे लिए शवण अंधता है उसे पी उसे पचाओ उसे आचरण विचार और व्यवहार में लाओ उसे मत डालो और जब में भी वो आ जाए और तुम्हें लगे कि ये रहा है यही सत्य है तो वो सिर्फ तेरा सत्य है दूसरे को देना मत दूसरे से कहना तू भी जाके मत अपने आप आएगा ये कोई किसी को दे नहीं सकता और आज श्रवण अंधता के सारे तुम सब का धर्म नष्ट होता है सारे संप्रदाय हैं बड़े बड़े दिग्गज गुरु जी बैठे हुए हैं और वो जानते हैं कि तुम मनोरोगी हो तो कुछ ना कोई मंत्र दे देते हैं कहना बा इसके सहारे हो जाए कान में फूक दिया यही तो श्रवण देना है ऐसे मंत्र नहीं होते कुछ बता दिया कि अच्छा जाओ अब तुम तुमको तो पंचनाद होंगे ध्यान करते रहना, ना मंत्र जाप करते रहना। अब आप रात भर बैठे मंत्र जप रहे हैं पंचनाद होने हैं कभी ढोलक बजेगी कभी मृदंग बजेगी कभी बांसुरी की थोड़ी सी आवाज आएगी तो रात में बैठे हैं आधी नींद में हैं, हाँ, है झटका ले रहे हैं कई दिन हो गए हैं तो कहीं चुह कूद गया ट्रंक के पीछे तो बोले देखा टन किया हाँ गुरुदेव ने सही कहा था तुम्हारी आस्था अंधता और मजबूत होगी गली से तांगा गुजरा गले की घंटी बजी टन टन बोले हाँ एक नाद और हो गया क्या बात है रास्ता सही है मुझे सिद्धियां मिल रही हैं और इसी तरह के बहुत से ब्रांडेड श्रवण अंधताएं हैं सबके पास जाओ एक एक से ले आओ लेकिन जाओगे जब दशरथ जैसी दशरथ जी लीला अवतार में दिखा रहे हैं कि देखो मैं विष्णु का भी पिता हूं देवताओं का माता पिता हूं हां मैं महामुनि कश्यप और के अवतार हैं दशरथ और कौशल्या वो स्वयं लीला करके दिखा रहे हैं कि श्रवण अंधता का पाप हमें भी झेलना पड़ेगा तो तू कैसे बच जाएगा ये बड़े भारी अपराध है इनसे बचो और जाकर जीवन को व्यवहार में उतारो चौपाइयां दूसरों के ऊपर तलवार बाढ़ों की तरह मत फेंको ना हाउ एक एक चौपाई मानस की अमृत है एक एक आख्या सदग्रंथ की अमृत है लेकिन कब है जब वो श्रवण अंधता से सविवेक सनहित्रव्यवहार में उताराए तभी वो अमृत है नहीं तो नहीं इसे समझने की जरूरत है और हम गुरुकुल में इन्हीं रिचाओं के द्वारा छात्रों को नाटकों के द्वारा कथाओं के द्वारा पढ़ा पढ़ा रहे रहे सरस करके पढ़ा रहे हैं। और वो उनके मन के खाली घड़े हैं इसलिए जल्दी भर जाते हैं आपके साथ तो दोहरी प्रॉब्लम है ना पहले वाला घड़ा खाली हो तो नया और पहले वाले को आप खाली नहीं करना चाहते हो आपकी जीवन भर की उपलब्धि जो है जो झूठ है जो चालाकी है जो चंटाई है जो चतुराई है इसको छोड़ के सहज होना चाहेंगे आप बोले स्वामी जी लोग ठग ले जाएंगे जो ठगता है वही ठगा जाता है और जिसको ठगा जाता है वो तो अतिशय प्रभु कृपा पाता है उसको कभी घाटा नहीं होता और ठगने वाला कभी सुखी नहीं होता इसे सब जगह देखोगे सर्वत्र देखोगे वो स्वामी जी वो गलत काम करता है तो वो बड़ा करोड़पति है मैंने कहा वो फुटपाथ पे जो भिखारी सोया है उसके बराबर भी नींद है उसको और उस मूर्ख ने बटोरा क्या है मट्टी गंवाए हैं उमर के क्षण मरेगा निर्धनतम मौत ठग तो लिए जिंदगी के दिन उसने दूसरों को ठगने में यहां से कोई कुछ लेके जब नहीं जाता है तो ठगने वाला ही तो ठगा जाता है अपनी सांसें उम्र सब गवाता है जिनको वो अमृत में ढाल सकता था तप और साधना में तो वो ठग रहा है ये ठगा जा रहा है ये सब व्यर्थ की बातें कोहरांग मच गया है आज अवध का सूरज अंधेरी रात में खो गया है महाराज दशरथ नहीं रहे क्योंकि राम भाव गया तो मन दशरथ भी गया मर गया जब जब तुम्हारे मन की साधना मर जाएगी तुम्हारा मन दशानंद रावण बनकर तुम्हें जगत में भटकाता है क्या हर रोज देखते नहीं हो अपना राम हटा उसकी बिना में दशरथ मरा और अभी जो माला फेर रहा था वो दरवाजे पे खड़ा गालियां बकरा अरे अभी तो ये दशरथ था अभी ये दशानन क्यों नजर आ रहा है क्योंकि राम और दशरथ संग संग रहते हैं इनका असंग होना एक नहीं दोनों का चला जाना है फिर मन दशरथ गया तो उसको रिप्लेस किया मन दशानंद ने फिर घर वालों से उलझ रहे हैं अभी तो माला फेर रहे थे हा फिर सक पे छीटा कशी कर रहे हैं टीका टिप्पणी कर रहे हैं और पड़ोसी के साथ कुश्ती लड़ रहे हैं फिर तो क्या हुआ बोले दशरथ राम गए तो दशरथ भी गया और जब दशरथ गया तो रावण आए तो अब बस मेघनाथ चल रहा है इनका धड़ाधड़ गरज रहे हैं सब यही तो हो रहा और तुमने कहा कि सुबह शाम में माला फेर लूंगा ना नहीं सुबह शाम तुमने माला फेरी बहुत अच्छा किया पूजा की बहुत सुंदर किया काश इसे अनहद मन के इस भाव को ही जिये लेते संसार में भी तो फिर पूजा सुबह और शाम की नहीं होती जो सांस हर दे रहा वो तुमको उस हर की होती तो साधना साधना होती ऐसा तो हो नहीं सकता कि चार सांस तुम सुबह लो चार सांस को लो और बीच में बिना सांस लिए रह जाओ होता है क्या तो जब बिना सांस लिए रह नहीं सकते मर जाओगे सांसें तो बराबर चलेंगे तो मैं पूछता हूं ये भाव फिर बराबर क्यों ना चला यही निमित भाव है निमित्त मात्र भव सभ्य साची गीता में भी भगवान कह रहे हैं श्री कृष्ण कह रहे हैं वीरवर अर्जुन से कि कोई भी कर्म निमित्त भाव से भी हो सकता है आसक्त भाव से भी हो सकता है निमित्त भाव दशरथ और राम की जोड़ी को अपने में विराज कर जीने की कल्पना है और आसक्त कर्म भाव रावण और मेघनाथ के साथ जुड़ी जुड़ी संस्कृति है यही जिंदगी है जो इसी सूक्ष्मता से नहीं पढ़ पाते उनकी भक्ति भी भक्ति नहीं होती है वो ये समझते हैं वो बहुत अच्छे हैं क्युं? क्यों क्योंकि वो लहसुन प्याज जो नहीं खाते ऐसा नहीं है क्योंकि वो मांस अंडा नहीं खाते ऐसा भी नहीं है वो नहीं खाते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है जितना पवित्र भोजन होगा उतना ही मन के ऊपर पवित्र भाव आएंगे कहते नहीं जैसा अन्न वैसा मन और जैसा मन तैसा तन सीधी सी बात है लेकिन उसके साथ अपने आचरण और व्यवहार को भी उतना ही सद्व्यवहारी बनाना होता है मन को स्वभाव को और अपने को बड़ी सूक्ष्मता से जांचना होता है गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन से निर्ममो भव निर्मम हो निर्दय हो अपने प्रति भी कहते मैं तो ठीक कह रहा हूं बाकी गलत है समझ लो कि उसका उद्धार में अभी बहुत धीरे तुम्हें अपने भावों के प्रति निर्मम होना है ना मेरा मन भी विचलित हुआ तो कैसे, कैसे? मेरी सौगंध तो दशरथ और राम थे ये रावण और मेघनाथ आया कहां से इसे नहीं आने देना है। इसे असावधानी में भी नहीं आने देना है मेरी निष्ठा मेरी भक्ति संपूर्ण है मुझे इसके पूरा अंतिम विश्वास है तो फिर मुझे परवाह किसकी है मुझे इसका पूरा ध्यान या तो मेरे जीवन की राह में दशरथ और श्री राम होंगे यदि श्री राम को बनवास दे दिया तो दशरथ भी चले जाएंगे और फिर रावण और मेघनाद होंगे मुझे पूछना होगा मुझसे क्या चाहता हूं मैं ये राम की कथा गठगट है 20 लाख वर्ष पुल की का इतिहास तुम कह सकते हो इसे साढ़े उन्नीस बीस लाख वर्ष का है यह अब सिद्ध हो गया है पुल की भी आयु उतनी ही है जिसे हमने सैटेलाइट से चेक किया है जो भगवान राम का ब्रिज है और यह तय हो गया है कि उनकी पत्थरों की भी आयु साढ़े उन्नीस से 20 लाख वर्ष की हैं पुराने हैं है, है। उसके कारण तो ये तो स्पष्ट है कि राम का काल आज से साढ़े उन्नीस से बीस लाख वर्ष पूर्व का है, लेकिन इतनी पुरानी कथा को गुरुकुल में हम इसीलिए तो लाए कि हम हर बच्चे को राम भजाना नहीं श्री राम बनाना चाहते हैं जिससे धरती स्वर्ग बने वो स्वयं सुखी हो वो घर धन्य हो जाए वो पूरा जनपद आनंदित हो और धरती भी मुस्कुरा उठे तो उसके हर ओर राम विराजते हैं सबके मन दशरथ है इसीलिए तो राम को घटघट वासी बनाता है, खाली भजन नहीं गवाने ये केवल फिलॉसफी में होता है कि साथ में आसमान में बैठा है भजन गाय लो और क्या कर सकते हो लेकिन जिस जब हर घट में बसे हैं राम हर जीव बनेगा श्री राम तो बात होगी तो कथा होगी तो सत्संग होगा या गाने वालों की नहीं उनको बसाने वालों की बात है सत्संग उन्हीं का है जो बसा लेते हैं इस अमृत भाव को क्या मन में भगवान राम की मनोहारी मूर्ति ही बसेगी अभी ईर्षा देश लोक मोह आसक्ति मेरा तेरा छल छिद्र इन सब को हम अंतिम रूप से छोड़ते हैं चाहे कितनी पीड़ा सहनी पड़े हम सत्य से विमुख अब नहीं मूंगे न छूट भी हम अपने को दे सकते हैं कि जहां पर हम सत्य नहीं भूल पाएंगे तो हम झूठ भी नहीं बोलेंगे मान हो जाएंगे उठ के चले जाएंगे इतना भी हो जाए तो चलो एक पांव एक कदम तो उठ जाए उस राह में लेकिन जो बेमान फॉर से बेमानी के लिए जो बेमान है घूस के लिए जो घूसखोर बना है वो तो महा अपराधी है वो एक ने पूछा यहां तो कोई नहीं पूछता है लेकिन दूसरे प्रदेशों में पूछते हैं क्योंकि वो सत्संग सुनते ही नहीं है रो वो रोमांचित भी होते हैं उसे आत्मसात करते हैं तो एक ने कहा कि आप तो इतनी ऊंची बात कर रहे हो बाबा क्या बीच में कोई सीढ़ी है हमने कहा हां है है। सीढ़ी है तुम नौकरी कर रहे हो और तुम घुस लेते हो अब घुस आम हो गई है सबके साथ लेते हो तुम भी लेते हो कि तो तुम पांच रुपए से पचास हजार तक की गूंस लेते हो जो मिल जाए पकड़ चलो आज एक सीढ़ी पे पांव रख लो मेरे साथ कि सौ रुपये से नीचे वाली नहीं लेनी एक स्टैंडर्ड तो बना लो आओ सीढ़ी पे आओ इससे नीचे वाला काम हम श्रीराम बलकर करेंगे ना भी नहीं बोलेंगे तो अगली सीढ़ी वो लोग तुम्हें स्वयं चढ़ा देंगे जब सब लोग कहेंगे अरे आदमी क्या है तो देवता है साथ दौड़ के काम कराते हैं ये तो बहुत ही अच्छे है ये तुम्हारा उत्साह बनेगा अगली बार सौ रुपए वाली सीढ़ी चढ़ के पांच सौ आ जाएगी इसके नीचे के सब काम भगवान बन के करेंगे लो तुम्हारे व्यवहार में श्री राम आ गए आए सीढ़ी है फिर आगे चढ़े बोले भाई बेकार में क्यों ऐसा कर रहे हो जानना तो कुछ है नहीं सत्संग भी करते रहे आगे बढ़ते गए बोले अब पांच हजार से इधर के सब छोड़ देंगे फिर आगे गए तो मन में भाव आया कि भाई अगर जरूरत नहीं है तो सब ऐसे ही करेंगे लो राम जाग गए और जैसे ही राम जागे तो मैं साफ देख गया इसकी जरूरत ही नहीं है काम तो सब करते हैं जो सांस दे रहा जो धड़कन दे रहा जो जूठन को रखने बदल रहा अरे वही तो सब कर रहा है तो मुझे पाप करने की क्या जरूरत है सीढ़ी है कहीं तो अपना सीमाओं को लाओ और इस लक्ष्मण रेखा को बढ़ाते जाओ अपने आप उद्धार हो जाएगा व्यवहार जगत भी श्री राम जगत हो जाएगा व्यवहारिक बात है सुबह उठे तो अपने से दो सवाल पूछ लो गर्गृहस्थी के लिए भी बता रहा हूं कि क्या सड़ा हुआ गंदा खाना खाओगे तो क्या जवाब मिलेगा खाओगे क्या सड़े गंदे कपड़े पहन के बाहर जाओगे क्या जवाब मिलेगा जाओगे नहीं तो फिर गंदे सड़े स्वभाव के साथ आज सारा दिन तुम क्यों जीना चाहोगे चलो आज राम निष्ठा में जिएंगे, अपनी भक्ति के माधुर्य में उसकी सुंदरता में उसके सौंदर्य में उसके मनोहारी छवि में, में जिएंगे, आज किसी से नहीं खींचेंगे आज किसी के साथ कपट नहीं करेंगे आज किसी की बुराई नहीं गाएंगे नहीं देखेंगे आज हम अपनी साधना में अपनी निष्ठा में रहेंगे कोई कितना भी उपचाय हम नहीं और कसम खिलाओ क्या आज सवेरे का संकल्प है अरे एक दिन तो निभा लो अगले दिन फिर यही ले लो तो छह महीने में गृहस्थी की सीढ़ी भी राममय होने लगेगी और खाली भजन गाओगे और विषया सत्य जीवन जियोगे तो तुम राम नहीं रावण की राह ही जाओगे इसे सदा याद रखना और यही आज का ब्रह्मसूत्र भी है भगवान राम की कथा भी है और वेद की ऋचा भी है यह हम क्यों बिसर जाते हैं शतम वाया